सत्य है जो असो आदित्य जो आदित्य दिखाई दे रहा है कौन आदित्य जो मंडल दिखाई दे रहा है मंडल नहीं तस्वीर मंडले पुरुषो इस मंडल में जो पुरुष है जो इस मंडल में पुरुष है और यशयम दक्षिणी अक्षम पुरुष है और हमारे दक्षिणाक्षी में जो जो है जीवात्मक जीव, जीव पुरुष है ये जो पुरुष है एकद उभयम सत्यम ब्रह्म उपासनो ये दोनों को एक करके सत्य ब्रह्म मान करके जिसने उपासना किया है ये अपर ब्रह्म उपासना हो गई उसकी उपासना है ना उसको एक कर देता है ये जो हिरण्य पुरुष है और जो यहाँ पर इस शरीर में जो है इस शरीर का अभिमानी पुरुष है ये पुरुष एक ही है दो नहीं तो ये सत्य ब्रह्म करके जो उपासना करता है और यथोक्त कर्म कृत्य और शास्त्रानुसार कर्म भी करता है ऐसा नहीं शास्त्र के कर्म को छोड़ देता है शास्त्रानुसार कर्म करता है और इस प्रकार उपासना करता है सत्य पुरुष का उपासना भाई हंग्रह उपासना में पर उपासना पर उपासना से मतलब नहीं है ंगरो उपासना में देवता के साथ अभेद मान करके उपासना होती है सो अंतकाल प्राप्त अब अंतकाल जब उसका प्राप्त होगा देखो उपासक ही अंतकाल में सावधान रह सकता है जो शास्त्र के अनुसार जिसने कर्म किया है और उपासक है देवता का बल उसके साथ वही अंतकाल में सावधान रह सकता है नहीं तो सामान्य व्यक्ति अंतकाल में क्या सावधान रहेगा जरा सा बीमारी हो जाए तो सावधान नहीं रहता है मृत्यु के समय कैसे सावधान रहेगा और उपासक जो है वह तत्भावापन्न देव भावापन्न होने के कारण जो है वह अंतकाल में सावधान रहता कई लोगों को हमने देखा अंतकाल में बहुत सावधान थे और कई लोगों को देखा कि जो है वो अंतकाल में तो हमने तो ज्यादा महात्मा लोगों को ही देखा है और कोई कोई अंतकाल में बहुत सावधान को देखे और बहुत लोग नहीं सावधान अंतकाल में बहुत लोगों को भ्रम भी देखा हमने विद्वानों को भी भ्रम देखा कई बड़े प्रतिष्ठित महात्मा जो जिनके जो है वो हजारों शिष्य और जिनके करोड़ों की संपत्ति और उनको अंत में इतना जो है अंदर से इतना व्यतीत देखा इतना व्यतीत देता के देख करके हृदय का सबके सामने तो, तो बेथा जो है नहीं वो अभिव्यक्त करते थे और अंतरंग के सामने फिर अंत में बेथा अभिव्यक्त करते मन में बड़ी चोट लगती है कि देखो ये बाह्य चीजें जो है वो व्यक्ति को क्या कर सकते इसे अंतर जो उपासक है ठीक उपासना जिसकी है वो तो उपासक है तो उसको कई लोगों का हमने सुना भी देखा तो नहीं जैसे तीर्थ जी महाराज के विषय में सुना एक नित्यानंद जी करके महात्मा थे यहाँ उनको और भी एक दो महात्माओं ये तो बार बार कहते थे अपने आनंदपुरी जी अट्ठी साल बताए उनके शरीर छूटने पर उनका चेहरा जो है हम लोग जब तक उनको उनका शरीर जो है वो नहीं कर दी उनका चेहरा ऐसा दिखता था कि जैसे कोई बड़ा भारी आनंद उनके सामने जो है वो हो और उसमें चेहरा जो है इस प्रकार का चेहरा बाद तक जो है जब तक उनको समाधि नहीं दिया तब तक, तक ऐसी चेहरा इसका मतलब अंत समय में जो है वह उस देवता के साथ तादात्म जो है मन का हुए बिना ऐसा चार कैसे होगा उपासक तो में अंत समय में देवता का निश्चित देवता के साथ तादात्म्य समय में उपासक बड़ी अच्छी उपासक थे तो वो अंत समय में जो है वह उसके साथ देवता दर्शन रूप तादात्म्य जब तक नहीं जीतेगा तब तो तक अंत समय में ऐसा चेहरा नहीं हो सकता हाँ महापुरुष का ज्ञानी महापुरुष उसकी बात तो थोड़ी है और उपासक का भी इस प्रकार का दिखता है कि उपासक में अंत में दो दर्शन उसको स्वाभाविक है इष्ट दर्शन उसको स्वाभाविक है उसी में शरीर का तब जो है वो चेहरा हंसता हुआ दिखेगा ऐसे तीर्थ जी महाराज के विषय में भी हमने ऐसा सुना और भी एक दो महात्माओं के विषय में सुना और इनके विषय में सुना ऐसे कई लोगों के विषय में कि अंत में जो है वह एक आध बड़े व्यवहारिक महात्मा के विषय में भी सुना तो इससे लगता है कि अंत उनकी उपासना जो है वह तो प्रश्न उसी को कहते हैं कि वह अंत काले प्राप्त सत्यात्मन आत्मान आत्मन प्राप्त द्वारा याचते वो जो है जो इस प्रकार का उपासना किया है और शास्त्रानुसार कर्म भी है वो अंत काल प्राप्त होने पर आत्मान आत्मनव प्राप्त द्वारा याचते वो प्राप्ति का द्वार देवता से सीधे बात करता है उस समय उस समय दूसरे से बात नहीं करता है वो उपासक मृत्यु के समय दूसरे से बात नहीं करता देवता से बात करता देव के देवता से बात कर रहा है किरण मे न पात्रेण सत्य सी हितम मुखम सत्व पूरेणु सत्य धर्मा वो कहता है कि हिरण मेन पात्रण सत्य से अपिहित मुखम स्वर्णिम पात्र से सत्य स्वरूप जो आप हैं, आपका मुख जो है ढका हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है उपासक क्या करता है ऐसे समय में उपासक का ध्यान सूर्य में केंद्रित होता है सूर्य चाहे रहे चाहे न रहे चाहे रात रहे चाहे दिन रहे कोई मतलब उसके लिए दिनय होता है क्योंकि वह आराधना किया है तो सूर्य में जो है वह केंद्रित होता है जैसे देवता का आराधन किया है यहाँ पर हिरण्य के उपासक है तो सूत्र आत्मा में वो केंद्रित करता है तो प्रकाश जैसे सूर्य में हम केंद्रित करें तो क्या देखता है प्रकाश प्रकाश, प्रकाश जो है, वो है। और उपासक उस समय उस प्रकाश को नहीं देखना चाहता वो तो जीवन भर देखा उस प्रकाश के अंदर रहने वाला देवता जिसकी उपासना करता किया है अहम से उस देवता का दर्शन करना चाहता है इसलिए वो कहता है हिरणमय पात्र सत्यस्ताव जो आप हैं आपका जो है वह मुख आपका चेहरा मैं नहीं देख रहा हूं क्यों नहीं देख रहे हिरण हिरण पात्रेण ये में पात्र जो ये प्रकाश है ये प्रकाश से जो है वह झका हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है हे ये संपूर्ण जगत के पोषण करने वाले हमारे पोषण करने वाले तब तुम उसको जरा आप ढपकर हटा दे उस आवरण को ढपकर आवरण उस प्रकाशात्मक आवरण से आपका मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं माइक आवरण है और माइक आवरण के कारण जो है अमाईक के स्वरूप का मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं इसलिए अपावृणु उसको आप जो है हटा दे खोल दे जरा उसको इसके लिए सत्य धर्म आयो हमने जो है वह सत्य को जो है वह धर्म मान करके अनुष्ठान किया सत्य धर्म माने यथाभूत जैसे शास्त्र में कहा गया है इसी धर्म जो है वह का पालन करने वाला मैं मेरे लिए आप उसको जो है वह खुल दे सबके लिए फाटक नहीं खुलता सबके लिए फाटक नहीं वो जन जनधंके की तोर पर कहता है कि जो है वह सत्य स्वरूप मैंने धर्म का जो है वह अनुष्ठान किया है ऐसे नहीं कह रहा हूँ अधिकार है मुझे देखने का तो ऐसे मेरे लिए आप खोल दे उसको क्या करना चाहते हो आपके दर्शन के लिए मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ इसलिए आप उसको हटा दे ज्ञान पक्ष में जहाँ एक चलता है वहां पर इसका अर्थ लेते हैं की दो प्रकार का एक माइक तेज होता है ना गायत्री मंत्र में भी इसीलिए जो वरिणियम भरगत का तो तेज जो है, वो आवृत करने वाला है और जो स्वरूपगत तेज है वही वरण करने योग्य है माइक तेज बरण करने वाला नहीं तो ये जो बाह्य ऐश्वर्यात्मक तेज है परमात्मा का वो तेज जो है ढकता वो ढकने वाला है स्वरूप को ढकने वाला है इसलिए साधक इसको हटाने के लिए प्रार्थना करता है कि आप इसको दूर करते, मेरे नेत्रों के सामने मैं जो है आपके की जो है वह वा वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ और मैंने इसके लिए साधन किया है शास्त्र में कहा गया है जैसा ठीक ही प्रकार मैंने साधन किया है आपकी उपासना की है इसलिए जो है अब तक हमने उपासना किया अब फल के लिए आप जो है वह अब आपका कर्तव्य हो गया ना अब आपका कर्तव्य हो गया उपासना मैंने किया अब फल प्रदान में जो है वह आपकी ड्यूटी है फल प्रदान करना इसलिए मैं ऐसे बिना पूंजी के नहीं बोल रहा हूँ उसके हृदय में जो है वह ऐसा भाव रहता है इसीलिए वो अभिभूत नहीं होता ये मृत्यु इत्यादि वेदना में अभूत नहीं होता थोड़ा भाष्य लेकिन पात्र हिरण्यु हिरणमय ज्योतिर्मय इतना प्रत्यक्ष हो गया ना जैसे सूर्य का जो ज्योतिर्मय जो, जो है वो तेज ये ते हिरण के समान हो गया हिरणमय तेज तेन पात्र पात्र कोई नहीं है वहां सूर्य पर रखा हुआ जैसे पात्र से कोई चीज ढक जाती है ऐसे वो तेज जो है उस अंतरया में उसके अंदर रहने वाला जो पुरुष है उसका दर्शन हमको नहीं होने देता इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि पात्रे नत आदित्य मंडल स्थस्य ब्राह्मणों आदित्य मंडलस्थ जो सत्य ब्रह्म है उसका जो है मुखम, उसका मुख जो है आच्छादित द्वारम, मैंने उसके दर्शन का जो द्वार है वो आच्छादित पत्तम हे पूर्ण अपावृणु अपसार उसको आप दूर करें इसके लिए सत्य धर्म आय तब तो सत्य से उपासना सत्यम धर्म सत्य क्या बात है सत्यम धर्मो यश मम आप सत्य स्वरूप हैं और सत्य स्वरूप आपकी उपासना के कारण सत्य है धर्म जिसका ऐसे मेरे लिए सो हम सत्य धर्म तस्मय उस मेरे के लिए एक अर्थ हो गया मह अथवा यथाभूत से धर्म से जैसा शास्त्र में कहा गया है इसी प्रकार के धर्म का हमने अनुष्ठान किया है इसलिए वास्तविक धर्म के अनुष्ठान करने वाले ओके का धर्म नहीं वास्तविक धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे लिए आप उसको खोल दें क्या प्रयोजन है तुम्हारा क्योंकि दृष्ट ही उपलब्ध है सत्यात्मा आपका जो है मैं दर्शन करना चाहता हूं इसलिए जो है वह उसको खोला थोड़ी सी चिंता है निशे निशे तदुपतमित इत्यादिना उत्तम मंत्रेण विद्या आया था भाष्य में भाष्य में आया था कि अमृतत्व अश्मे उस पहले था ना तदुक्तम विद्यां अविद्यांत उभय गुमस विद्या मृत्यु तीर्थ अविद्या उसके विषय में कह रहे हैं प्रति यह फल कहा गया है मंत्री कौन सा विद्या कौन सा अमृतत्व उसको प्राप्त होगा अपेक्षित अमृतत्व उसको देवता प्राप्ति रूप अपेक्षित व अमृतत्व की प्राप्ति होगी जैसा हमने जो है वहां पर कहा है मैं कह दिया यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहस्म सूह तेजो ये रूप कल्याणतम पत्ते पश्या वसौ पुष सोस् संबोधन का हे पूर्ण आप तो जगत को पोषण करने वाले हैं जगत का जब पोषण करने वाले हैं तो हमारा भी पोषण आप करेंगे तो जो प्रतिबंध है जो आपका दर्शन नहीं हो रहा है, इस आवरण को आप दूर करेंगे और ये ये आप एकर्षी नाम है आपका ए? अकेले ही ऋषभ गति अकेले ही आप जो है इस अंतरिक्ष में जो है देरी विमान होकर के चलते रहते इसलिए आपका नाम ये एक आप कैसे हैं यम आपका एक नाम जो है यम है क्यों आपका नाम जो है यम है भाष्यकार भगवान बताएंगे कि संपूर्ण प्राणों को संपूर्ण रश्मियों का यमन करते आप नियमन कर लेते अपने में जो है खींच लेते इसलिए आपका नाम है यमन आप सूर्य आप जो है वह सूर्य है। संयमन कर के कारण जो है यमन संयमित करने के कारण आप जो है अब देखिए वैसे भी सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी इत्यादि सभी ग्रह नियमित है सबका नियमन करते, सबका नियमन करने के कारण उनका नाम और सूर्य नाम क्यों है तो भाष्यकार भगवान उसके लिए लिखेंगे रसा रसानाम सीकरनाथ प्राणा नाम रसा रसानाम सीकरनाथ सूर्य सूर्य किस धातु से बनेगा सूर्य किस धातु से बनेगा सूर्य सूर्य अभी सबे से नहीं बन र भी निकालिए रही उसकी में निकालिए ऐसा धातु होना चाहिए श्री धातु कोई दीर्घ हो तो उससे बन सकता है श्री श्री है तो पर वो भी तालब्य भी नहीं होना चाहिए वो तालब्य तालब्यादि है तो वह तो तो तालब्यादी और नहीं तो फिर प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ेगी किसी को तो श्री हो नी श्री।, श्री तो है गत्यर्थक पर वो उससे बना सकते हैं वो गत्यथक है पर वो जो है दीर्घ नहीं है श्री गतो शरति बनता है उसका सरति नहीं इससे बना सकता है उसी से बन सकता है गत्यर्थक में सब आ जाता स्वीकार भी आ जाएगा गति प्राप्ति भी होती है ना तो वो गत्यर्थक से बन सकता है पर देखना इसको हम भी बताएंगे कल बताएंगे सूर्य शब्द कैसे बनेगा तो भाष्यकार भगवान ये ले गए प्राण प्राणा नाम रसा रसानाम स्वीकरणाथ सूर्य और और प्रजापति के पुत्र होने के कारण इनका नाम प्राजापत्य है रश्मि व्यूह तेजो समूह अपने रश्मियों को आप क्या करें ये रश्मि व्यूह ये जो रश्मिया आ रही है इनको हटा दे इसका व्यवहन कर दे इसको हटा दे और तेज वो समूह तेज को अपने अंदर खींच लें तेज को का समूहन कर दे अपने अंदर खींच अच्छा उसका उपसंहार कर ले रूपम कल्याण तम तत्व पश्च्या आपका माइक रूप नहीं कल्याण करने वाला जो आपका रूप है तत्व तत्प रूपम पश्यामी उस रूप को मैं देख रहा हूँ आप इंदा प्रतिबंध दूर कर मैंने ही रहा हूं अब उसको लग रहा है कि मैं अब हमको दिखाई दे रहा है ये निकट भविष्य के लिए वर्तमान का प्रयोग कर श्यामी यो असौ असौ पुरुष सोहमशनी कहा भाई तुम अधिकारी नहीं हो हाँ मैंने तो यही उपासना किया है आदित्य मंडलस्त जो पुरुष है ये जो दिखाई दे रहा वही मेरा स्वरूप है वही मैं हंग्रह पूर्वक मैंने उपासना किया है आपका इसलिए जो है आप ये कार्य जो है वो भाष्य जीत पूरा जगत का पूषा रवि ही पूषने है पालन में जगत का जो है संबोधन में बनेगा पूषण तो जगत के पोषण करने के कारण जो है पूषा रवि का नाम है सूर्य का नाम है तथा एक अकेले ही जो है वो भ्रमण करता है आकाश में इसलिए उसका नाम है ये एक पृथ्वी चले तो उससे क्या मतलब है सूर्य चलता है कौन कहता नहीं चलता देखिए आप कहें कि आज का विज्ञान कहता आज का विज्ञान भी ये नहीं कहता हम लोग आधी बात विज्ञान की सुनते हैं आधी नहीं सुनते आज का नहीं आज का विज्ञान ये कहता है कि ये जो गति मालूम हमको पड़ रही है ये गति पृथ्वी के कारण है सूर्य के कारण नहीं है पर सूर्य भी एक महासूर्य की प्रतिक यद यदि परिक्रमा कर रहा हो तो उसको हम नहीं जान सकते इसलिए हम ये नहीं कह सकते सूर्य नहीं चलता है जैसे पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर रही है ऐसे ये सूर्य भी किसी दूसरे सूर्य की परिक्रमा कर सकता है हाँ ये है ना नहीं जैसे उनका कहना है कि जैसे जो है पृथ्वी छोटा ग्रह है किसी सूर्य का खंड है इसलिए पृथ्वी की परिक्रमा करता है धन्य है कि नहीं ऐसे वो सूर्य किसी बड़ा सूर्य हो उसकी परिक्रमा यदि कर रहा हो उस तो परिक्रमा का ज्ञान हमको नहीं हो सकता क्योंकि तो हम पृथ्वी पर हैं इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो सकता तो इसलिए इसकी असंभव नहीं मानते हैं घर के चलना ये जितने भी पिंड हैं किसी को स्थिर नहीं जो है आज का विज्ञान मानता है यह है कि हमको जो गति दिखाई दे रही है तो दूध में जो गति हमको दिखाई दे रही है वो गति पृथ्वी के चलने के कारण है वो गति पृथ्वी के चलने के कारण है ऐसा हाँ चंद्रमा में जो गति दिखाई दे रही है वो चंद्रमा के चलने के कारण है पृथ्वी में जो गति दिखाई दे रही है वो वह पृथ्वी के करने के कारण सूर्य के चलने के कारण नहीं है पर सूर्य यदि चल रहा हो तो उस गति का भान हम यहाँ से नहीं कर सकते स्थिर नहीं माना जाता है पर यह है कि उसकी गति का हमको ज्ञान नहीं हो सकता से उसकी गति है ध्रुव को केंद्र बना करके पर ध्रुव की भी पहले कुछ न कुछ गति सभी की माननी पड़ती है क्यों तो नहीं क्यों माननी पड़ती है कि गति न हो तो विनाश नहीं हो सकता है तो ध्रुव है केंद्र में ध्रुव को केंद्र बना करके पूरा नक्षत्र मंडल जो है घूमता है सारा नक्षत्र मंडल ध्रुव को केंद्र में केंद्र बनाकर घूमता है। इसलिए जैसे कोई कील कील कील, वो को सारा का सारा घूमे इसीलिए हम लोगों को एक ही जगह ध्रुव हमेशा दिखेगा बाकी कोई भी कोई भी ग्रह एक जगह नहीं दिखेगा और ध्रुव हमेशा एक ही जगह दिखेगा क्योंकि जो है वह पर आजकल के वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ऐसी बात नहीं है वो तो ध्र भी घूमता है पर यह है कि वह वह हमारे लिए ऐसी स्थिति है कि जैसे मान लीजिए ऊपर कोई इतने क्षेत्र में घूमे तो हमारे लिए वही दिखाई देगा हो क्योंकि इधर उधर नहीं जाएगा तो हमको जिसलिए जो है वह ठीक ऊपर जो है उत्तर भाग में है इसलिए जो है वह उसकी गति को हम यहाँ से नहीं जाए तो उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे ऊपर के बाकी एक स्तर में कोई चीज घूमती भी रहे और बहुत ऊपर हो तो वही दिखेगी हम हमको वही दिखेगी क्योंकि हम उसकी गति को यहाँ से नहीं जान सकते तो ऐसा मानते जाने हर आपने अपने यहां देखिए ये एकदर्शी है ये एकदर्शी सूर्य जो है ये कर्शी है अकेले जो है वह पूरे को लेकर के चल रहा है देखिए सारा का सारा जितना ये हम देख रहे हैं ना ये सारा सूर्य से जितने ग्रह हैं वो सूर्य से चल रहे हैं इसलिए संपूर्ण को जो है लेकर के अकेले वितरण कर रहा है इसीलिए आत्मा कहते हैं ना अपने आप सूर्य को आत्मा इसीलिए कहते हैं और आजकल की भी लोग मानते है जितने ग्रह है सब इसी के टुकड़े हैं क्योंकि सूर्य से संबंधित है और अपने कक्षा से यदि वो हट जाए तो सीधे सूर्य में जले जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे सूर्य में जाने पर जो है वो ये सभी पता नहीं लगेगा जैसे आगनी के जो है कोई ढेर में आप इतना बड़ा कोई चीज फेंक दे ऐसे सूर्य में ये पहुंच करके सूर्य रूप हो जाए। प्रलय का श्रम ही, ही होगा अभी तो आजकल बृहस्पति का झगड़ा चल रहा है अच्छा तो ये देखिए से तथा सर्वस्य सर्वस्व सबका संयमन करने से यम हो गया ये यम तथा रश्मिना प्राणा नाम रसान स्वीकरण तो सूर्य रश्मि प्राण और रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है सूर्य प्रजापति अपत्यम प्रजापत्य प्रजापति के पुत्र होने से प्राजापत्य हे प्रजापत्य व्यूह माने विगम रश्मि इंसान अपने रश्मियों को आप हटावे समूह एक इसको तेज ते अपने तेज को पापकम ज्योति बताने वाली ज्योति को आप जो है वह उपसंहार कर लें, ये तो रूपम कल्याणतमम, जो आपका कल्याणतम रूप है अत्यंत शोभनम अत्यंत शोभन ते तव आत्मना प्रसादात पशा तो आत्म प्रसाद से जो है वह मैं उसको देखता हूँ तो उपासना किया है यो असो आदित्य मंडलस्थो व्याहृत्यो पुरुष इत्यादि व्याहृतिया जिस जिसकी हैं ऐसा आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उपासना में उसका जो यही माना जाएगा ये ऐसा मान करके भूर कि इसी रूप में सूर्य का चिंतन किया जाता है आदित्य पुरुष का तो इस प्रकार जो है वह किंच न भारतीय युवा वह आदित्य मंडल तो ब्याह तो तो क्या जो पुरुष पूर्ण पूर्णम व प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमी थी पुरुष पुरुष का दो अर्थ किया एक तो यह अर्थ किया कि जो है पुरुषा पुरुष अथवा पूर्णम अने प्राण बुद्धियात्मना समस्तम जगत हिरण गर्भ जो है प्राण बुद्धियात्मक है ना इसलिए सारे जगत को पूर्ण करके रखा इसलिए यह जो है वह पूर्ण है अथवा पुरुष पुर्� है अहम तो शरीर रूपी पुर में शयन कर रहा है सो तो अहम अस्मीन कोई में अश्मी भारनंद तो गिरी लिखते है सिर है भुआ बाहुल की प्रतिष्ठा मन पाद इत्य भू व्याहती उस जो है के तो पुरुष का सिर है भुवा जो है बाहु है और सुवा उसके पैर हैं। किस प्रकार उस पुरुष का जो है हमने कहना ओम ओम शान्ट, शान्ट, शान्ट। शान्ट। तो कल के प्रसंग में ये हो गया था युस पुरुष सोमी दो बार असौ का प्रयोग है ऐसा मानते हैं एक असव से जो ये प्रसिद्ध जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और दूसरे असव से जो है जो है। शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष पुरुष शास्त्र दृष्ट है प्रत्यक्ष शास्त्र दृष्टि से प्रत्यक्ष जो पुरुष है और ये तो परोक्ष है ना आदित्य मंडलस्थ पुरुष जो है अभी परोक्ष है और पर शास्त्र दृष्टि से वो कैसा है इसलिए दो बार असौ का प्रयोग किया नहीं तो दो बार क्यों यो असौ असो पुरुष असौ आदित्य मंडलस्थ शास्त्र दृष्टा प्रत्यक्ष पुरुष सो अ है यह वो जो है सो अहम अस्मिन वही जो है में एक ही तो मूल में दो असू है मूल में दो तो उसका असोपर्य निकालते हैं कि असौ भाष्य में तो वही लिखा लिया ना जो जो सूर्यमंडलस्थ पुरुष है असव लेकिन वो अभी पर, परोक्ष है अभी हम उसको जो है वह उसके उसके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है ना उसके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है और शास्त्र दृष्टि शास्त्र दृष्टि से मुझसे अभिन्न रूप में वो प्रत्यक्ष ऐसा अर्थ लेते शंकरानंद ने भी इसी प्रकार लिया शंकरानंद जी लेते हैं कि स्वप्रसिद्ध अस वह आदित्य मंडल स्थापित परोक्ष उसको तो परोक्षा दृष्टा प्रत्यक्ष पुरुष परिपूर्ण शास्त्र <coughs> दृष्टि से जो परिपूर्ण प्रत्यक्ष पुरुष मैंने ऐसा जो प्रसिद्ध है सव अहम सव अहम से अस्मत प्रत्या वो प्रत्याल मैं रूपी जो प्रत्यय है इसका आलम्बन भूत वही मैं हूँ मेरा शुरू तो इस प्रकार दो अशोक की संगति इसी रूप में लगाते ऐसा कह दिया हुआ, अब वो देख रहा है कि शरीर देखिए शरीर छूटते समय की बात है अब वो देख रहा है कि शरीर छूट जाएगा मतलब मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा आदित्य मंडलस्थ पुरुष विलीन हो जाऊंगा और इसके बाद शरीर क्या होगा कवगतवायुरलमृतम्थीद शरीरम ओं क्रोस्मु क्रोस्मर कृतगुम स्मरा होगा तो वायु अनिलम हाँ। जो वायु है ना प्राण वायु ये प्राण वायु जो है अनिलम ये समस्ती वायु में विलीन हो जाए शरीर छूट जाएगा प्राण वायु जो है जब प्राण वायु जो है वो वायु में विलीन हो गया उसके बाद क्या होगा वो किस वायु में अमृतम अमृत स्वरूप जो सूत्रात्मा जो वायु है वो अमृतम कह दिया ना अमृतम अनिलम ये सूत्रात्म जो हिरण्य गर्भ पुरुष रूप उसमें लीन हो होगा इसके बाद क्या होगा अथ उसके अनंतर ईदम शरीरम भस्मान्तम इस शरीर को लोग क्या करेंगे थोड़े देर रोए होंगे महात्मा को कायक रोएंगे उपासक को पर ग्रस्त होगा तो थोड़े देर रो लेंगे और रोने के बाद फिर उसको ले जाएंगे और ले जा करके अपनी परंपरा के अनुसार उसको अग्नि लगा करके उसमें जला देंगे तो क्या बन जाएगा उसका बस मन गए दे। उपासक देख रहा है शरीर तो जिस शरीर का अभिमान जीव करता हो क्या हो जाता भस्म भस्मांतम तो शरीर शरीर भस्मांत तो हो गया अब भस्मांत तो जब शरीर हो गया इसलिए इसलिए ऐसी स्थिति है इसलिए अब वो सावधान हो रहा है सावधान हो करके ओम जो ये प्रतीक है पर ब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है नाम है उसका स्मरण कर रहा है ओम ओम जो है ये मंत्र है इस मंत्र का जो है वो स्मरण कर रहा है ये मंत्र किसके लिए है ये ब्रह्म का जो है नाम है अथवा ब्रह्म का स्वरूप भी ब्रह्म की जो है प्रतिमा है प्रतीक भी लेते हैं ब्रह्म प्रतीक भी ओम और ब्रह्म का नाम भी ओम है इसीलिए प्रणव पाशक कोई अलग ध्यान नहीं करता वो ओम का ही ध्यान भी करता है क्योंकि तो ब्रह्म का प्रतीक भी ओम ही है प्रतीक भी ओम है और नाम भी ओम है दूसरी जगह क्या मंत्र मने नाम दूसरा होता है और प्रतीक दूसरा वो, वो उसका प्रतिमा दूसरी होती है प्रणव का ये भगवान का रूप भी नाम भी इसलिए प्रतीक न भी जो है वो उनका ग्रहण किया जाता है और नाम अत्यन नाम रूप से भी ग्रहण किया जाता है इसका इसलिए मंत्र हो जाता है नाम होने से मंत्र हो जाएगा इस मंत्र का जो है वह ऋषि कौन है जंत प्रणव जो मंत्र है इसका जो है ब्रह्म ऋषि इसका ब्रह्म ऋषि है छंद क्या है गायत्री छंद प्रणव की मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद परमात्मा देवता और परमात्मा जो है वो शुद्ध पर जो है यही इसका देवता है इसलिए इसका देवता जान के रखना चाहिए मंत्र का हमेशा देवता छंद और ऋषि तीन चीज जानना चाहिए वैदिक जितने भी मंत्र हैं ये सभी मंत्र एक एक मंत्र आपके हैं इनका जो है देवता है एक एक मंत्र का देवता छंद और ऋषि इसमें कई है ये आपके जो है ये ये सत्रह बीस मंत्र के आएंगे ना गायत्री छंद छंद इसका गायत्री ब्रह्मा इसके ऋषि हैं गायत्री इसका छंद है परमात्मा देवता है अब विनियोग तो आपके हाथ में है वेदारम्भ तो में विनियोग हो सकता है इसका होमारंभ में विनियोग हो सकता है शुभ कर्म में भी विनियोग हो सकता है परमात्मा साक्षात्कार में भी नियोग हो सकता है वो जिहा पर इसका आप उच्चारण कर जो प्रसंग है उसमें विनियोग हो जाता है अरे छंद का ज्ञान भी रखना चाहिए और देवता का भी ज्ञान रखना चाहिए और ऋषि का ज्ञान है? गायत्री छंद इसका मानते गायत्री छंद इसका है, है. तो गायत्री जो है अनुष्ठित है वह प्रणव का गायत्री माना छह पर जो प्रणव है अब में भी बहुत भेद है इसलिए अभी उसके विवाद में नहीं पड़ी यहाँ पर जो प्रणव का उच्चारण है इसका गाये वैदिक प्रणव जो है इसका गायत्री छोड़ अरे वो कई प्रकार का प्रणव का तो जो है संसार बहुत लंबा चल रहा है।, है क्योंकि प्रणव जो है अब जो आप जो है अवतेर क्या पत्ते होता है देख सुन और रक्षण धातु से जो आप ओम बनाएंगे है? तो वो लौकिक ओम बनता है वह वो लौकिक ओम बनता है और वैदिक ओम जो है यह तो सभी वर्णों का जो है ये बना हुआ नहीं ये किसी जो है वह धातु प्रत्यय से बना हुआ नहीं होता है ये स्वाभाविक होता है इसीलिए तो बहुत लोग झगड़ा करते हैं इसको लेकर के तो मैं कहता हूँ कि भाई यदि कोई जो है वह होम बोल रहा है या एक बार विवाद हो गया वहा वृंदावन में हमारे संत समिति का अधिवेशन था उसमें अभी जो जो शंकराचार्य बने अपने निश्चरानंद जी महाराज को जो है शंकराचार्य नहीं थे तो वहाँ पर प्रस्ताव पास करने के लिए ओंकार ध्वनि के द्वारा प्रस्ताव पास करने की बात आई दस दिन नाराज हो गए कि ओमकार का उच्चारण करने का सबको अधिकार नहीं है ये तो बड़ा भारी अपमान हो रहा है सभा में इतने नाराज उठ करके चले गए उठ करके चले गए फिर शाम को मैं मिला तो हमने कहा अच्छा मान लीजिए ओम प्रकाश किसी का नाम है और उसका कोई उच्चारण कर है तो ओम का उच्चारण कर रहा वैसा पाप लगेगा उसको जीता सभी को पढ़ने का अधिकार है आपके दृष्टि से गीता तो सभी को पढ़ने का अधिकार है ओम इत काक्षर ब्रह्म इस श्लोक को पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा तो आपके वैदिक जो है आपका वैदिक जो प्रणव है उससे कहाँ दुष्ट हो रहा है तो निषेध है नहीं तो जहाँ निषेध है जहाँ वैदिक प्रक्रिया में जो है वह यज्ञोपवीत के बिना उसके उच्चारण का निषेध है उस वैदिक प्रणव को आप सुरक्षित रखिये उसको तो सुरक्षित रखना तो ठीक है आपका नहीं तो आप शास्त्रार्थ करने लगेंगे पर इसके विषय में जो है वह कहा निषेध तो ऐसे बहुत बार जो है वो हो जाता है तो यहाँ पर समझ के रखिए कि उसका जो है ये ब्रह्मा ऋषि है गायत्री चंद्र है परमात्मा देवता है और इसकी बात यहाँ थोड़ी समझ लेनी चाहिए कि ये जो ऋषि होते हैं मंत्र द्रष्टा होते हैं ऋषि क्या होते हैं मंत्र को बनाने वाले नहीं होते हैं मंत्र को मंत्र तो नित्य है मंत्र होता है नित्य और ऋषि क्या होता है उसका होता है दृष्टा मैने तपस्या समाधि के द्वारा उसका ज्यो का तो साक्षात्कार करता है ऋषि जैसे कोई देवता है और उस देवता का आप भक्ति पूर्वक ध्यान करते करते उस देवता का आपने साक्षात्कार किया इसी प्रकार ये मंत्र नित्य है और ऋषि जो है वह तपस्या के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है ऋषियों तो मंत्र दृष्टार मंत्र के बनाने वाले ऋषि नहीं होते हैं साक्षात्कार करने वाले होते पद्धति है तत्व तो का जो साथ-साथ कार्य करता है आज के विज्ञान की युग में किसी सिद्धांत का साथ-साथ कार्य करता है तो उसके नाम से हाँ उसके नाम उसका नाम उसके साथ जुड़ जाता है उसके नाम से प्रसिद्ध तो आज भी देखिए वही चीज लोग करते हैं पर इस रहस्य को नहीं जानते हैं आज उसके नाम से क्यों जोड़ते हैं उसके नाम से जोड़ना यही उसको आदर देना हो सत्य के साथ उसका नाम है क्योंकि उसने साक्षात्कार किया इसी प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक जो मंत्र होता है तो उसका एक ऋषि साक्षात्कार करता है और ऋषि ने साक्षात्कार किया तो ऋषि को यदि हम आदर नहीं देंगे तो उस मंत्र में जो शक्ति है कृपा शक्ति है वह हमारे अंदर जो है वह जो है प्रफुल्लित नहीं होगी उसको तो आदर देना जरूरी है इसलिए अपना ऋषि रिशी, ऋषि गुरुत्वात् ऋषि को हमेशा जो है स्मरण शिविर में करना चाहिए मंत्र के साथ ऋषि का स्मरण बहुत जरूरी है और ऋषि का स्मरण कहा करना चाहिए अपने शिरो भाग में करना चाहिए वो सर्वोत्कृष्ट स्थान है उसका तो जब मंत्र हम जप करेंगे तो ऋषि का जो है वह शिविर में जो है वह ध्यान करना सिर गुरुत्वात्थिर अब क्या होता है कि जो सिद्धांत तो होता है बिल्कुल वही वही पद्धति है यानी ऐसा नहीं कि शास्त्रों में जो पद जो शास्त्र में पद्धति वही पद्धति लोग आज ही व्यवहार में मानते पद्धति वही मानते पर वो शास्त्र के खंडन कर शास्त्र की बात जानते नहीं तो खंडन करते सिद्धांत तो जब बनता विद्युत सिद्धांत बन जाएगा और उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए आपको एक ढांचा बनाना पड़ता है वो तो ढांचा बनने पर ही वो जो है शक्ति कार्य रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं बिना ढांचा के नहीं परिवर्तित कर सकते इसलिए मंत्र का दो स्वरूप होता है मंत्र का एक सूक्ष्म स्वरूप जैसे हम लोगों का दो ये स्थूल शरीर है और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है एक सूक्ष्म शरीर एक कारण शरीर है ऐसे मंत्र कामक भाग होता है और एक उसके अंदर सत्यात्मक भाग होता है तो एक ढाचा में जो है जब उसको हम वर्णात्मक ढाचा में उस मंत्र को रख देते तो ढाचा का स्वरूप भी जो है उतने महत्वपूर्ण है जितना वो सिद्धांत का स्वरूप सिद्धांत है ना उस सिद्धांत को जिस रूप में वो उसका प्राकट्य करने के लिए उस ढांचा का भी उतना ही ज्यादा महत्व होता है इसलिए छंद जो है ये हमारा जो है वो जो, इसलिए छंद को हम हमेशा जो है वो अपने मुख के अंदर वो छंद तत्व को उस छंद तत्व को मुख के अंदर रखते हैं उस जो उसका उच्चारण हम बहुत ही सावधानी से करते हैं ढांचा में जरासा जो है गड़बड़ी हो जाए